o oh, sa rao sa ro na tu sa अध्याय प्रथम बंडली के उन्नीसवें मंत्र का पुष्प्रचार हुआ जिसमें कर्मकांड का विषय पूरा हो गया कर्मकांड में से के जो होता है के फल अथवा पारलौकिक फल के होता है क्योंकि के फल भोगने के लिए भी शरीर विशिष्ट होगा पारलौकिक फल भोगने के लिए भी शरीर विशिष्ट होगा यहां का शरीर अलग प्रकार का वहां का शरीर अलग प्रकार का शरीर धार ही सुष्टी नहीं होता चाहे टाइम भी हो इंद्र आसन में झील गया कई बार इंद्र को बहार है किया जहां भी पहुंचे थे कर्म के द्वारा शांति नहीं मिलेगी तो शांति के लिए आगे अपवाद प्रक्रिया अपना आते हैं ये आरोप किया वास्तव में ये शुद्ध आत्मा है जिसमें कोई मनुष्यदिपना नहीं है कर्तृत्व तो गोक्षित्व नहीं है स्त्री पुरुषपना नहीं है बाल वृद्धापना नहीं है आत्मा का जुड़ा होगा तो शरीर का धर्म आत्मा आरोप हो तो ये शरीर के धर्म है जितने भी हैं आत्मा में आरोप करके व्यवहार हो रहा है इस आरोप को अपाना है मैं मनुष्य नहीं हूं यह पन आ जाए सब संबंध कर ले कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये सब कैसा हो खाली शुद्ध आत्मा कुछ भी कर नहीं सबका वहां कर्तृत्व तो होने की संभावना ही नहीं है शरीर तो विशिष्ट अवस्था में आरोप किया जाता है आत्मा करता है होता है तो अध्यारोह पूरा हो गया है इसमें अब अपवाद प्रक्रिया आरम्भ करना है तो अपवाद प्रक्रिया माना ज्ञान कांड कर्मकांड का विषय पूरा कर दिया गया ज्ञान कांड है ज्ञान कांड के लिए अधिकारी विषय होना चाहिए वास्तव में संसारी भोग चाहता है अथवा आत्मज्ञान चाहता है इसके लिए यहां प्रलोभन दिया जाएगा छह कंटिका मंत्र तो द्वारा जमराज नजिकता में बहुत सारे प्रलोभन रहते विद्यार्थी की परीक्षा करेंगे अगर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो आत्मज्ञान की चर्चा हो गया नहीं होगा इसमें बुट जाएगा तो जुड़ जाएगा जैसे मध्यम की बहुत अधिकराज बोले जा रहे तो अध्यारोह पूरा करके अपवाद कर क्योंकि अध्यारो का प्रवादाभ्या जैसापंचम प्रपंच से मांचिकालिका में गौरपादा चारियों कि जो निष्प्रपंच आत्मा है प्रपंच शून्य है कोई प्रपंच नहीं आत्मा हैं उसके भी प्रपंच किया जाता है आत्मा कर्ता भोक्ता है ये इत्यादि आरोप फिर आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है क्या हुआ तो अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जो निष्प्रपंच प्रपंच शून्य है जहां प्रपंच का नाम निशान नहीं है वो उसका भी विस्तार किया जाता है तो समझाने के लिए क्योंकि आरोप को मांग के बैठा होगा श्रोता मैं एक मनुष्य हूं विभाग है उसको हटाना है पहले सीधा बोलेंगे तो मनुष्य तो, तो नहीं तो मांगने को तैयार नहीं होगा इसलिए पर है मनुष्य है करता होता है अनुमोदन करते थे। बाद में जब समझ में आ जाए बुद्धि उसकी थोड़ी पहनी हो जाए तब कहेंगे तो करता होता नहीं क्या अनुवाद प्रक्रिया है क्या आरंभ करना है इसके लिए राज्यता तीसरे वरदान मानते हैं तो ज्ञान चाहते हैं जैराज तो परीक्षा करना चाहते हैं वास्तव में ये ज्ञान के अधिकारी है कि नहीं अगर संसारिक भोगों के प्रलोभन में जुड़ गया तो ज्ञान के अधिकारी नहीं और संसारिक भोगों से पिटता है तो ज्ञान के अधिकारी है यह परीक्षा करेंगे आपका जो से तृतीय प्रदान के लिए मारता है तृतीय प्रदान मारता है अस्तुनायमस्ती चैकेत विद्यामशिष्टस्वयाहरा मे सबर प्रेतेचि के के अस्तीये एकद्यामशिष्टस्वयाचि सन्देह बना हुआ है मरे हुए व्यक्ति को लेता वर्तमान में छानबीन करना मुश्किल है कि का शरीर देखा जाता है तो क्या होता है उनकी क्या होती है चिकित्सा संशय हो जाता है चिकित्सा बोले संशय संशय है क्या संशय है वो अस्तित्व के कुछ आस्तिकवाद हैं आत्मा है ये शरीर छोड़ा है दूसरे शरीर गठन करता है ऐसा मानते हैं एक आस्तिकवाद यहां आस्तिकवादी लोगों बोलते आस्तिक लो जन बोलते हैं अस्थि आत्मा मरता नहीं है शरीर मरा है ऐसा मानते हैं और नायम अस्थिर भी चाहिए कि है नहीं आत्मा नहीं है ये शरीर के साथ ही चैतन्य भाष रहा था शरीर गया चैतन्य भी समाप्त हो गया। ऐसा चार बार आदि जो नास्तिकवाद है भौतिकवाद है ऐसा मानते हैं ऐसी मान्यता बनी हुई है इसलिए हमें संशय होता है क्या उनका कहना सही है कि उनका कहना सही है एक संक्षा है संस्था का विषय बना हुआ है समाज में दो दल दिखाई पड़ता है एक दल बोलता है आत्मा कहता है शरीर यहाँ पड़ा है जो एक क्षण पर यह कुछ ऋण का था कुछ बोलता था कुछ करता था और बोलना चालना बंद हो गया इसके मतलब यहां से निकल के गया है वो है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कुछ लोग नए नए कुछ नहीं है। चार भूतों का विशेष संबंध हुआ था पृथ्वी जलवायु तेज का विशेष संबंध था उस तो सम्बंध से चैतन्य देख रहा था यह करने वाला एक कल था जो तो तो संबंध का विघटन हो गया इसमें चारों भूतों का संबंध होगा विघटन हो गया विघटन होने से चैतन्य समाप्त हो गया चैतन्य कोई चीज नहीं है शरीर के साथ ही उत्पन्न है शरीर के साथ ही उपनाश है शरीर का ही धर्म है ऐसे कुछ लोग मानते हैं अयम नास्ती एक एक चारवा कार्य है चारवा कार्य के भौतिकवाद आद ऐसे मानता है क्योंकि ये जो हमें संशय होता है क्या होता है कुछ कहते हैं है कुछ कहते हैं नहीं है भरे हुए शरीर को देख करके बोलते हैं एक तद विद्यान अनुशिष्ट स्वयाम त्वया अनुशिष्ट अहम एक तद आपके द्वारा अनुशासन प्राप्त है मेरे लिए मैं आपका शिष्य हूं तो अहम एक तद विज्ञान इस बात को मैं चाहता हूं आपसे मैं जानू आप बता दीजिए पराम ऐसा वर्ष तृतीय तीन बलों में से थे ये सब अवस्थ यही वरदान तृतीय वरदान दीजिए ये नजिकेता का सब है एक नंबर की टिप्पणी है कर्मोपास्थिर अनुष्ठान विशुद्धांत कर्म से स्वयं आत्म जिज्ञासा प्रवतु चयन शिष्य विभाव एक शंका होती है नचिकेता ने अभी कोई कर... अनुष्ठान किया नहीं उपासना भी नहीं किया छोटा बालक पिताजी की आज्ञा ऐसा जो भी हुई घटना घटी बेंगलोर पहुंचता है वहां जाकर के यमराज वरदान देने के बोलते हैं वरदान के बाद जगह दो वरदान तो हो चुका है तीसरे वरदान हो उपासना आदि तो किया नहीं है उसको आत्मजिज्ञासा कैसे पैदा होगी? एक शंका यहां आ जाएगी आत्मजिज्ञासा के लिए अंत का होना चाहिए तब तब तक आत्मजिज्ञासा होगी नहीं तो कैसे आत्मजिज्ञासा हो गई ये शंका यहां टिप्पणी में है कर्मोपास्ती अनुष्ठान विशुद्धांत कर्म से स्वयं आत्मजिज्ञास प्रवर्तकते शिष्य कर्म और अनुष्ठान उपासना के अनुष्ठान कर्म से निष्काम भाव से कर्म किया हो और निष्काम भाव से उपासना की हो ऐसे विशुद्ध अंतकर्म हो गया जिसमें उसका स्वयं आत्मजिज्ञास प्रवर्तकते ये यहां सिद्ध करना चाहते हैं अश्लील स्वयं भी आत्मजिज्ञासा आत्मसंति जिज्ञासा इच्छा प्रकट हो जाती है ये सूचित करते हैं शिष्य की उक्ति होते हैं शिष्य का कथन वाणी क्या है वाणी है ये एवं क्या इत्यादि है? अब यह शंका होगी ये तो सर्वण से ही हो जाएगा, क्योंकि नजिकताओं को कौन सा कर्म दिया, कौन सा उपासना की उसने सर्वण मात्र से होगा कर्म और उपासना की आवश्यकता नहीं दिखती है नजिकता जीवन में देखते हुए एकाएक हो गया है आत्मजिज्ञासा यही शंका है जीत मानो कयु हो कर्म उपास के हो कर्म कर्मपाससना उपासना वस्तु जो है स्रवाद अयम प्रवर्तम स्रवादे अत्र मने कठोपनि इय आत्मजिज्ञासा अत्र तो आत्मजिज्ञा स्रवन से जान पड़ गई है। में थोड़ी उपासना की छोटा सा बाहक अने अशन किसुपन इय मने आत्मजिज्ञा अय अय अेयं ऐसा तो है मानु तयोग सर्वादेव अत्र इम प्रवर्तमाना अवलोक्य थे वो दोनों कर्म और उपासना दोनों जो है श्रवण मात्र से ही इस उपनिषद में अत्र मानी अश्वनिषद उपनिषद ही इम मानी आत्मजिज्ञासा श्रवण मात्र से दिखाई पड़े इसमें तो उपनिषद तो तो तो में कोई अनुष्ठान किया हो उपासना का और कर्म का ऐसा नहीं दिखाई पड़ता प्रवर्तमाना अवलोक्य अपने आप आत्मजिज्ञासा की प्रवृत्ति हो रही है ऐसा यहाँ दिखाई पड़ता है शुक्र शक्त पढ़ने द्वारा न अनुष्ठान आज अनुष्ठान से नहीं नजीकेदारी कौन सा अनुष्ठान किया, यहां तो अनुषान नहीं किया। है यदि चेत यहां तक पूर्वपक्ष हो गया मां श्रद्धांत का नहीं है भूयस्या ही श्रद्धया श्रवण अभी कुछित अधिकार में अनुष्ठान है अतिशय श्रद्धा से जो सुनता हो कोई व्यक्ति वेदांत का श्रवण अतिथय भूयस्या श्रद्धा अतिशय श्रद्धा भूयेश अधिक बार बार अधिक श्रद्धा है भूयसा की श्रद्धा जो भयसी श्रद्धा है अधिक श्रद्धा इस शास्त्र पर ऊपर गुरुवार के ऊपर है सर्वणमा की ऐसे श्रद्धा से सुनना भी उचित अधिकार है सबके लिए नहीं कोई कोई कुछ कुछ अधिकारियों के लिए कुछ अधिकारियों में अनुष्ठान अनुष्ठान का काम कर जाता है सर्वणमात्र भी अनुष्ठान का काम कर जाता है पूर्व जन्मद्वित किया हुआ कोई हो सकते हैं सर्वणमात्र से ज्ञान हो जाता है किसी कुछ कुछ अधिकारी के तो सभी के लिए नहीं ना सोचा कि हमें भी ऐसे हो जाएगा कुछ विशेष अधिकारियों को श्रवण माध्यम से भी जाना होता है क्योंकि तो अति अतिशय श्रद्धा से सुनता है और हमारी श्रद्धा यहां सुनना कैसे होता सुनते है सुनते हैं खुला देते हैं अभी सुनते के जहाँ ये एक घंटे के बाद को पता नहीं कौन सी कथा चली कोई पौराणिक कथा सुने हो तब तो जा करके बताते आज प्रलाद की कहानी थी ध्रुव की कहानी थी ऐसा-ऐसा बोले थी। नहीं तो इसको कुछ भी था क्या कहा अच्छा कहा तो पता नहीं क्या होगा होता है। मैंने अतिशय श्रद्धा से हम सुनते ही नहीं अन्य मनस्कें विषयता है तो यह स्थिति है तो ही कहा भूयसिया श्रद्धा श्रद्धया तृतीयांत भूयसिया भूयस का श्रद्धया अतिशय श्रद्धा से श्रवण सुनने के जो तो श्रवण होता है वह भी कुचित अधिकारी कहीं कहीं अधिकारी में सर्वत्र नहीं कोई ऐसे अधिकारी है उसने अनुष्ठान अनुष्ठान का काम कर जाता ऐसा देखा तथा स्मरियते इस प्रकार स्मृति में कहा है क्या कहा है अधिगत सती शास्त्रा स्मरते श्रवगदा कृपा बसत न वोस्त गुरवेश स्मृति है तो अधिक्षित शास्त्र आता है संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है कौन और स्मरद ही भी करता है या, याद रहेगा एक तो सुना भूल जाता है दूसरा भूलता भी नहीं है पहले ज्ञान प्राप्त है फिर सूर्य को भूलना नहीं स्मरदी श्रद्धा भी और श्रद्धा भी विशेष हो जाता है उसका किस कैसे होगा यद वसतः जिनके कृपा के अधीन ऐसा हो जाता है कौन है वो गुरु जी की कृपा यद कृपा अवश्य तस्मयी नवोस्तु गुर गुरु जी के लिए मैं नमस्कार हमेशा नमस्कार करता हूँ मेरा नमस्कार हो हमेशा गुरुजी के लिए जिनकी कृपा से माने शास्त्र के अर्थ को जानता है और स्मरण भी रखता है ऐसे गुरुजी की कृपा होती गुरु कृपा होती है ऐसे गुरु कृपा ऐसे करने वाली कृपा करने वाले गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ मानी कहीं कहीं गुरु कृपा मात्र से भी शास्त्र का अर्थ होता है गुरु की कृपा दिखाई पड़ती है ये यमराज की कृपा है नचिकेता तो पिताजी के आज्ञा से गया हुआ है यमराज एकाई बोलते हैं मेरे से गलती हो गई है आप बलवान के नचिकेता ने बलदान नहीं मांगा है यह तो यमराज तो की तरफ से हो रहा है गुरु कृपा है उनके गुरु कृपा ही काम कर जाती है कहीं नहीं लेता अभी शंका है न गुरु कृपावसाद शास्त्र अध्यात्मात्तम न श्रद्धया श्रवा सत्यम अरे फिर शंका है कि महाराज यहां पर तो दिखाई पड़ता है कि गुरु के कृपा के वर्ष से ही अधीन से ही शास्त्र अध्ययन और अभ्यात्म या तो शास्त्र के जो आगम हुआ है नजिकता को प्राप्त गुरु की कृपा ही है सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी यह और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान तो यही दिखाई पड़ता है न श्रद्धा या श्रव श्रद्धा से जैसे ज्ञान होता ऐसा यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है वो तो गुरु की कृपा हो गई श्रवण से ज्ञान हो गया वो ऐसा लगता है विधि चेत ऐसा कहते तो सत्यम कहते ठीक है आपका सोच ठीक है देखो गुरु कृपा तो श्रद्धा कटाक्ष यदि गुरु की कृपा तो ना हो तो श्रद्धा नहीं होगी श्रद्धा के बिना गुरु कृपा होगी यदि श्रद्धा है तो गुरु के ऊपर श्रद्धा रखेगा तभी गुरु की कृपा श्रद्धा तो जरूर है निका के और पहले नचिका तो बोल भी चुके हैं सब सपम अग्नि स्वर्ग मध्य मृत्यु हो प्रभु ही तम सत्यम उस स्वर्ग लोग स... के साधन भूत अग्नि को आप जानते हो आँ... तो आप मैं मेरे लिए बोलिए जब मैं श्रद्धालु होगा श्रद्धा है उनकी स्वयं नचिका पर श्रद्धा था पहले भी अस्ति भी श्रद्धा मह्यम विधि अस्थियव सा श्रद्धा अस्त श्रद्धा है क्यों श्रद्धा जान का शब्द चला गया विद्या में श्रद्धा के बिना नहीं होगा कर्म नहीं होता है किसी किसी श्रद्धा होते शून्य मात्र से भी हो जाता है बाकी को अनुष्ठान कर्म होगा उपासना कर्म के अनुष्काम कर्म निष्काम उपासना के अनुष्ठान हो कभी ज्ञान हो पाएगा नहीं तो नहीं होगा हम अंतर्म के शुद्धि के बिना ये कर्तृत्व भोक्तृत्व मनुष्यत्वना जाने वाला नहीं जब तक नहीं जाएगी तब तक आपको ज्ञान होगा ही इसके लिए अनुष्ठान की आवश्यकता है यथ पूर्वस्मा कर्मगोचरा साथ के साथ में लक्षण अनेक्याश्य आत्मज्ञान अधिकार है तम निंदातम पुत्र से प्रलोभन प्रिय थे क्या अभी प्रलोभन प्रदर्मा आने वाला है दूसरे मंत्र से अभी यहाँ एक किसने मंत्र से प्रलोभन दिखाए क्यों कहते पूर्वस्मात् कर्मगोचरा पूर्व विषय यहाँ था कर्म को विषय कर रहा था कर्मगोचरा कर्म कर्म को विषय करने वाला था पूर्व जितने भी शास्त्र था पूर्व यथ पूर्वस्थ कर्म गोचरा साध्य साधन रक्षा कर्म का जो विषय होता है साध्य और साधन तो होता है ये यज्ञाधि साधन है स्वर्गाधिक साध्य है यही होता साध्य साधन साध्य साधना रक्षात्भाव जो कर्म का विषय है वह अनित्य वह विषय अनित्य होता है उनका जो फल होता है अनित्य होता है कर्मजन्य जो होगा अनित्य होगा कृतकम तद अनित्यम ज्ञापी जाए जैसे खेती हम करते हैं कृतक है तो है उसमें तो है वो आदित्य होता है उसी प्रकार वो भी आदित्य होता है अनित्याग दिरक्त से इससे जो तो कर्म के साधन और कर्म का फल से जो तो विरक्त है साथ के तो तो तो साथ भाव से विरक्त तो है स्वर्ग नहीं चाहे तो कर्म क्यों भोजन नहीं करना हो तो भोजन क्यों बढ़ा जाता साथ के साथ भाव से जो विरक्त है इसके लिए आत्मज्ञान में अधिकार बैराग के बिना आत्मज्ञान में अधिकार नहीं है यहां पुत्र फल भोग है इस लोक का भोग परलोक का भोग कौन भोगों से आसक्ति रहित हो तो जाए तभी उसको आत्मज्ञान में अधिकार होता है दी ऐसा दिखाने के लिए यहां पर तम निंदा हम इसलिए कर्म साध्य साधन को निंदा करने के लिए कर्मादित्य कर्म फल निंदा के, के लिए पुत्रा प्रयास है प्रलोभन के बहुत सारिया प्रलोभन यहां रखा जाएगा क्योंकि उसका आगे जाके जिंदा भी करेंगे नजगता निंदा करेंगे राज़ भी करेंगे तो उसके जिंदा के लिए ही पुत्रादी उपन्यास करेंगे शता पुत्र पौशा गृह इत्यादि बहुत कुछ हो गए प्रलोभन क्रिय आगे प्रलोभन किए जाने वाले हैं ज्ञान के ही अधिकारी है लेकिन करके प्रलोभन दिया जाएगा दिया जाएगा लेखा है एक और गुरु भी कितना जिला पूर्व साध्य सावधान हेतु फल भाव लेना भाषमाना कार्यकार से भासमान है संसार साधन और फल साधन कारण होता है फल साध्य होता है साध्य साधन भाव लेना हेतु फल भाव लेना हेतु और फल भाव से भास भाषण प्रतीक होते हैं कार्यकार प्रतीक हो रहे हैं संसार के जो भी सामान है कुछ कारण को टीके कुछ कार्य को टीके अमुष्मल होगा कि अग और आमुष को दो हैं वो कुछ तो श्लोक तो में प्राप्त किए जाने वाले भोग हैं जैसे पुत्रष्ट याद करते हैं इसी आप के जन्म में पुत्र होना है तो तो श्लोक में होने वाले भोग को कहेंगे अहिक भोग और परलोक में होने वाले को आमुष भोग बोला जाएगा इससे जो विरक्त होगा विरक्त से अति विरक्त से कहा था भाष्य तो उसका अर्थ करते हैं वृद्धागन कहा त्यागे न्याय न कर्मा न प्रजया धन न त्यागे न के अमृतत्व मानस उस आत्मतत्व को प्राप्ति करने के लिए न कर्म से आत्मा किसी को न संतान पैदा करने से हुआ है न धन कमाने से हुआ है उसको तो त्याग से ही हुआ है त्यागे न एक अमृतत्व मानस हो ऐसा कहा है इत्यादि थे।, थे, थे एक तन निदार्थम प्रलोभन विधेयक प्रलोभन मुखेगा तत्र जिहासा विषय का प्रलोभन के माध्यम से यद्यवहार यमराज लोग दिखा रहे हैं उसको लोग बहुत सारे सामान देना चाहते हैं जो आत्मजान्य बदले प्रलोभन मुखेगा उन्होंने प्रलोभन दियाजे ना प्रलोभन के माध्यम से तत्र जिजासा उस भोगों में हाथों इच्छा जिहासा त्यागने की इच्छा प्रकट करवाना इच्छा जिहासा त्यागने की इच्छा को तो जिहासा बोलते हैं विषय को आपादात ये यहाँ त्यागने के विषय को दिखाना चाहते हैं ये सिद्ध करना चाहते हैं तो निंदा करो इसलिए उसके निंदा सही हो जाती है प्रोग्राम के माध्यम से तिरवाना चाहते हैं क्योंकि नतीकर्ता का शब्द आएगा गुरु जी मुझे देने वाले हैं जो वो चाहे इस लोक का हो चाहे पढ़लोक का अवसर आदि जो भी देने वाले हैं तो भावा शोभा मर्त्य इत्यादि जाएंगे कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप जो दे, दे रहे हैं के पदार्थ मुझे देने जा रहे हैं कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे फिर बोलते हैं हमारे स्कूल बूट नहीं होता हम कभी कभी गाय खरीद के लाते हैं रास्ते में मर जाती है, क्या उसका दूध पी पाए ऐसा नहीं होता है कभी तो। स्थिति है मकान बनाते बनाते गिर गया साढ़े सौ करोड़ गया ऐसा भी दिखाई पड़ता है तो कल तक भी एक स्थायी है कि नहीं विषय पता नहीं ये मकान अभी देख रहा है पता नहीं कल तक रहेगा कि नहीं तो ये तो कोई भूकंप पर क्या स्थिति हो जाए जो पता अथवा कोई छीन सकता है आकर के आतंकवादी अनिवार्य सके हमारे अधिकार से बाहर कर सकते हैं विषय ऐसा ही है शोभा वर्गस् इत्यादि अदरिक कर्तव्य बोलेंगे जो भोग है कल तक भी रहेंगे कि न रहें। पर है, वो ही है।, है।, है, है, है। ना संद्यास कहेंगे दो नंबर है पुत्रादि उड़ायासेना प्रलोभन प्रिय दे उसको निंदा करने के लिए पहले प्रलोभन किया दिखाया जाता है कहा क्या प्रलोभन है पुत्रादि उपड़िया सेना मान क्या कहेंगे सतायुष् पुत्र पौत्र इत्यादि आत्मजयन धनराज कहेंगे संतान हो जाए होते ही मर जाए तो दुखी होगा क्या हाथ में आएगा कहते हैं सौ सौ साल के पुत्र पौत्रा आदि तुम प्राप्त हो और स्वतम के जीवा सर्विदेक्ष और अपने आप के लिए जितने जीना चाहो जियो सौ सौ साल के तो तुम्हारे पुत्र होंगे गए पौत्र हो, हो ऐसा है पहले कोई मरेगा नहीं और अपने तो आयु को पता ही नहीं जितना चाहो उतना जियो ऐसा ऐसा बोलेंगे ये लोग दिखाएंगे तो इतने गाने के बाद नचिकेता हुआ चढ़ कहा नजगेता ने कहा यही हम प्रेदी चिकित्सा मन से आत्म करना चाहते हैं नचिकेता होगा चढ़ तिर में ट्रिप्पणी परलोक संबंधी आत्मा आत्मास्तित्व संशयादेव परलोक संबंधी आत्मा के अस्तित्व में संदेह हो रहा है कोई कहते हैं कोई कहते नहीं है क्योंकि जीवित अवस्था में तो अभी पता नहीं आत्मा के विषय में आएगी नहीं संदेह नहीं होता है मृत शरीर में स्पष्ट हो है लोक संबंधी आत्मा में यहां छोड़ करके परलोक गया या यहीं समाप्त हो गया कौन संदेह है परलोक संबंधी आत्मा अस्तित्व परलोक संबंधी आत्मा के अस्तित्व में संशयालेव संशय होने से नू के पारलोकित में छलम प्रायोजी पिता ने जो छल किया था परलोक संबंधी कर्म था क्यों उनको संशय था आत्मा रहता कि नहीं था क्या पता क्या होने वाला कौन जानता है यार? वहां छोर डेदारी नर डेदारी भोगना पड़ेगा पिताजी के मन में ऐसे आगे इसलिए तो ऐसा किया था, बुढ़िया गाय दान देकर के अच्छी गाय कर था ये नतीकता के मान्य है परलों के संबंध ये आसपास इतने संशया संशय होने के कारण थे उन्होंने बाल श्रमश ने ऐसा यज्ञ किया यज्ञ में खुदी क्यों की क्या पता है कि नहीं कब जानता है इसलिए तो ऐसा हुआ अगर है परलोक है सोचते ऐसी गलती नहीं करते वृद्ध तो गायों को दान देखते ऐसा काम नहीं करते लोक से जो डरता वो गलत काम कर ही नहीं सकता है परलोक संबंधी आसपास संशय होने के कारण ही क्यू नित्र पिता मेरे जो कौन है बादलोकिक जो एक कर्म किया था विश्वजीत अलौकिक तो नहीं था कौन से कर्म था वो पारलौकिक कर्म है पारलौकिक कर्म नहीं छलम प्राय छल किया छल का प्रयोग किया उन्होंने ब्राह्मणों मेरे हिस्से में करके बाद में दूध अपने को पीने मिलेगा करके अच्छी गाय की रखे बुरी गाय जानने दी जय जूला तब यदि अपार कर रहा है ये पिता जी को तो मन में जो संशय बना हुआ था पार्लोक की कर्म तत्व क्षम किया है वो संशय को हटाना चाहते हैं मैं आत्मा है पार्लोक में भोगना पड़ेगा जैसा करोगे वैसा भोगे यही संशय को अपा करवाया हटाने के लिए मया आप प्रयत्त तत्व मैं सुपुत्र हूं मेरे द्वारा उसको प्रयत्न करना चाहिए पिता के मन में कोई संशय था तभी तो ऐसा काम किया था उसको हटाने के लिए ऐसा कर आशयवान कि अभिप्रायवान ऐसा अभिप्राय वाला है नजिकेता यह आदि में लगाना कहा नजिकता होगा तभी पहले इतना लगाना चाहिए कितने होकर के नजिकेता ने कहा ऐसा कि भाष्य के पहले जितने हो तो भाष्य स्पष्ट हो जाते तो नजगता उचा नजगता ने कहा तृतीय बरम नचगे तो गृण सेतु कसम कब कहा जब तृतीय वरम नजगे तो बृणस्व कहा था कमराज ने तब नजगे ने कहा क्या कहा चिकित्सा जो यह चिकित्सा संशय है चिकित्सा का अर्थात संशय होता संशय है कहा संशय है प्रेते मृते जो तो मरा हुआ व्यक्ति को लेकर के संशय वस्था में तो संशय नहीं है कि जब बढ़ जाता है तो संशय पैदा होता है वृद्धे माने मृत्ये मनुष्य मृत मनुष्य में एक संशय बन जाता है देख करके अस्तित्व तो कुछ लोग कहते हैं है शरीर है। यहां है वो चला गया है स्वर्ग गया है अस्थि एक है माने अस्थि इति है माने अस्थि शरीर इंद्रिय मनोवृत्ति व्यतिरिक्त शरीर से भी भिन्न इंद्रियों से भिन्न मन से भिन्न बुद्धि से भिन्न एक आत्मा है ऐसा मानते हैं कुछ लोग ये आंतर तो संबंधी अन्य देह के साथ संबंध करने वाला यह शरीर छोड़ता है तो अन्य शरीर में जाता है ऐसा आत्मा है वो न शरीर है न शरीर है न इंद्रिय है वो और मन न मन है न बुद्धि है उससे भिन्न है शरीर आदि आत्मा इससे भिन्न ही है ऐसा एक आत्मा है ऐसे आस्थिक बात ये हम तरफ अस्तित्व देते ऐसे कुछ लोग कहते हैं तमाम कुछ लोग कहते हैं ना नायम अस्तित्व चाहिए कुछ लोग कहते नहीं नहीं कुछ नहीं है ये नहीं का पुंज में चैतन्य दिख रहा था ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इसी का पुंज था ये पुंज में दिख रहा था ये पुंज का विघटन हो गया आत्मा आत्मा कुछ भी विचारवाद आदि भौतिकवाद ऐसे मानता है एवं गिरस्थी ऐसा मानते हैं इस प्रकार के आत्मा का हम कोई चीज नहीं पर लोग संबंध तब क्या जीवे, जीवे, दिक्वा, दिक्वा, दिक्वा, तो करो यावत जीवित सुखम दे जीवित भस्मी भूत आगे खुद बोझ भर करो और लोग समझे आत्मा के डरों पर नरक की यातना दिखा करके तुम्हें गलत काम करने से रोकना चाहते हैं ना कुछ है ही नहीं नरक मिलना ही नहीं है कहा है जो तो ये था यही पद चला गया ये तो स्वर्ग भोगेगा नहीं ये तो यंग होने वाला है भाष्मीभूत स्थस्य शरीर भस्मीभूत राह का ढेर बनने वाला वो होगा जाएगा नहीं जाएगा और दूसरा कोई है इसलिए कहा ये जो चार बात मत है नास्तिक नायब अस्थिति चाहिए कहा नाव एवं एवं तेजो अस्थि चाहिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कहा कि है क्या यम विचिकित्सा संशय संशय का था चार नाम संशय एक देहातिरिक्क्त तर अनिरिक्त हो रहा दो कोटी हो रहा है देह से अतिरिक्त आत्मा है अथवा अनिरिक्त कर ये समुदाय पूंज आत्मा है या इससे भिन्न आत्मा है ये संशय का आकार है देहादी अतिरिक्त अथवा तद अनिरिक्त देहादी अनिरत है एक ही है अनतिरिक्त है, है कि अतिरिक्त है ये दृष्टव्य संशय का आकार यही देखना चाहिए देहादी से आत्मा अतिरिक्त है अथवा अनतिरिक्त है अतिरिक्त नहीं देहादी आत्मा है संशय का आधार है क्योंकि एक धर्मी का विरुद्ध भाधाधारा प्रकार का ज्ञान से संशय संशय का यही लक्षण है एक धर्म का धर्म एक होगा क्योंकि तो दो प्रकार के विरुद्ध धर्म का वहां पर आरोप होगा भाव और अभाव है या नहीं है तो हो गया भाव नहीं अभाव एक धर्मिक जिसमें एक ही धर्म धर्मी एक होगा नैया एक बोलते हैं एकस्मिन धर्म विरुद्ध नाना नाना प्रकार ज्ञान अवगाही ज्ञान संशय धर्म ये होगा विरोधी नाना प्रकार के ज्ञान हो जाते दिन हैं भिन्न भिन्न स्थान पुरुष होगा ही कृष्णा से कहते हैं धर्म तो एक ही होगा चाहे पुरुष होगा चाहे छोट होगा दो में से एक ही होगा कभी पुरुष में छाणु बुद्धि भी हो जाती है कभी छाणु में पुरुष बुद्धि हो जाती है इसलिए निवेदन नहीं कर सकते तो थानाणुर्वा पुरुषोवाह में धर्मी एक होगा भिन्न भिन्न और एक पुष्प मान पुरुषत्व का अभाव और पुरुषत्व दो थाणुत्व का अभाव स्थानुत्व ऐसे चार गुद्धि के संशय कर जाते हैं भावाभाव एक धर्मी का विरुद्ध भावाभाव प्रकार का ज्ञान ऐसे एक धर्मी अभाव का ज्ञान और विरोधी दिरु, जो तो भाव और अभाव प्रकार जिस ज्ञान का होगा ऐसे ज्ञान को ही संशय कर इसी नाम संशय है तो यहां पर यह है कि आत्मा है कि नहीं वृत शरीर के विषय लेकर के आत्मा है कि नहीं यही या संदेह हो रहा है प्रेते पाद टिप्पणी प्रेते इति विषय सप्तमी की आश प्रेते या में सती सप्तमी ने विषय शब्द किया एक अर्था विषय सप्तमी को लेकर के व्याख्या किया वृते मनुष्य ऐसा कर दिया आशय प्रेत का अर्थात प्रकृष्ठ हीता प्रेतर प्रेत शब्द या तो लो यहाँ लोग और कुछ हो जाता है कि तो सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष रूप से चला गया उसको प्रतिष्ठा गीता गता विशेष रूप से चला गया अब दिखाई नहीं पड़ता अब आएगा नहीं इधर उसी को कहते हैं प्रेत संस्कृत के हिसाब से मैंने मरने के बाद प्रेत शब्द का प्रयोग कर विशेष रूप से चला गया पहले तो जाता था वापस भी आता था अब आएगा नहीं आएगा तो दूसरे रूपांतर में आएगा उस रूप में आएगा पहले तो बाजार जाता था, था आता था वहां जाता था आता था और विवाद आने वाला नहीं है इसलिए प्रेत सत्य होता है प्रेत का मुख्य अर्थ ऐसा होता है विषय सप्तमी कहा के चित सती सप्तमी जाचा की कुछ, कुछ लोगों ने सती सत्यत माना है माने मृत सती ऐसा किया है मरने पथ ऐसा अर्थ किया है मृत मनुष्य में नियम करके मरने पक ऐसा अर्थ लिया है नायम अस्थित अयम शब्द न प्रेत परामर्श विशेष सप्तमी उत्ता पश्या नायम अस्ति ऐसा कहा है ना अस्ति अस्थि प्रेत का ही परामर्श करता है मरे हुए के ये करता है इसको लेकर के विशेष सप्तमी है ठीक है ऐसा समझते हैं सती सप्तमी की अपेक्षा विशेष सप्तमी अच्छी है यही हम समझते हैं एक की का अस्तित्व के छह नंबर की संशय उत्पादिक प्रतिपत्ति दर्शकें संशय के उत्पन्न करने वाले जो बादी के झगड़ा है परस्पर झगड़ा है वादी प्रतिवादी का झगड़ा है कुछ लोग मानते हैं है कुछ लोग कहते हैं नहीं है कि का जो विप्रतिपत्ति है विरोधी प्रतिपत्ति विरोधी ज्ञान को विप्रतिपत्ति कहते हैं प्रतिपत्ति ज्ञान है विरुद्ध प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान कोई कहते है कोई कहते नहीं है नहीं ये दिखाते हैं अस्तित्व के इत्यादि का लो है। है कुछ लोग कहते हैं हाय कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं है कहते हैं इसलिए मुझे संशय है हाय कि नहीं बताओ ये नसी कहता कहना चाहते हैं शंका है मोनो बाधि विपरी तक के प्रेता प्रेत साधारण बाद के विप्रतिपत्ति तो जिंदे में भी है बने हुए में भी साधारण रूप से है वो कहा अभी आत्माए करके मानते हैं चारवाकारी अभी भी नहीं मानते चार भूतों के विशेष संबंध हुआ इसी को यह चैतन्य दिख रहा मानते हैं तो झगड़ा जो बादियों का है कुछ लोग कहते हैं है कुछ लोग लो नहीं है तो मृत शरीर तक क्यों जाना पर लोग संबंधी आत्मा में क्यों जाना यही विचार किया करना था यहाँ भी तो कोई झगड़ा है यह क्षमता है नोट बाद प्रतिपत्ति है प्रेता प्रेत साधारण हुए मरे हुए और जिंदे जीवित दोनों समान रूप से यहाँ भी तो विपृतिपत्ती है चार बार का आत्मा थोड़ी मानते हैं देह को ही कहते हैं और कुछ नहीं मानते संशय से अधिक तथा औचित वो जो संशय होना चाहिए था वो भी उसी प्रकार होना चाहिए इसी शरीर में होना चाहिए रहते रहते मरने के पहले संशय करना होता है क्यों मरने के बाद संशय किया जा रहा है ये उचित था प्रेटे संशय आयुता। मरे हुए भी विषय लेकर के संशय यह कहना ठीक नहीं संशय तो अभी भी तो है ना चार बाग यहाँ आत्मा मानता है देहादी से अतिरिक्त आत्मा मानता है क्या आगे आस्तिक लोग मानते हैं तो मरने के बाद क्यों गए कि कहना ठीक नहीं यह सरकार जेब ना ऐसा सिद्धांत करते कहना ठीक नहीं क्यों कि देहांत संबंध असंबंध लोग प्रेते हो सकता अन्य शरीर के साथ में संबंध होना या न होना मरे हुए भी हो सकता है जिंद नहीं अभी देहांतर के साथ संबंध हम दिखा नहीं सकते हैं मरे हुए के लेकर के हाँ कहीं शरीर में चला गया कि नहीं गया वही संदेह हो सकता इसको लेकर के कहा प्रेरित कहा देहांतर संबंध अन्य देह के साथ संबंध और असंबंध संबंध होगा आस्तिक मत में और संबंध होगा नास्तिक मत में ये दोनों प्रेते एक स्फुट उपस्थिति तत्व मरे हुए में स्पष्ट उपस्थिति है इसलिए वो प्रेत दिया माने मरे हुए को लेकर के यहां पर संदेह किया गया था प्रेत ग्रहण से तत्व इसलिए उसको ग्रहण करना दिखता है किंच और भी ग्रह नायम अस्तम इदम तया निर्देश सौलभ्या की आवश्यकता प्रेत आवश्यक नायम नयम करके कहा अयम नास्ती अब यह आत्मा नहीं है जिंदे में यह आत्मा नहीं है कहना बनेगा नहीं अयम ना कहना बनता नहीं है वही सक अये अयम आत्मा न इसलिए सुलभ है इसलिए प्रेत करो ये कर्के संशयतांच नयम अस्थी यही बोलते नो ये आत्मा नहीं है इदम तया निर्देश सौलभ्या है इदम रूप से कहा गया है न्याय बस्ती की चैके अयम नास्ती एक ऐसा है इसको सुलभता को देखते हुए भी प्रेत है प्रेत की आवश्यक प्रेत पर ही आवश्यक क्योंकि यहां तो न्याय तो बस्ती बन नहीं रहा है है कि नहीं यार वहां कष्ट है एक बोलते है एक बोलते नहीं है अच्छा एक वैदिक पहले वाले एक एक काम था अस्तित्व के कौन है वो वैदिक लोग वेद को मानने वाले लोग कहते हैं जो वैदिक है वो मानते हैं कि नहीं परलोक संबंधी आत्मा है पुनर् एक और दूसरे एक कौन है नास्तिक लोग नास्तिक आज चार बाघ आदया चार बाग आदि का नहीं कहते नास्तिक चार बार का चार बार है चार बाघ आदि आज भी भौतिकवाद भी लगभग चार बाघ बराबर ही है चार बाघ के समान है चारू बाघा चार बाघा सुंदर बोले वाला यहां तो कलू ही बोले ये न करो ये न करो ऐसा न करो जो चारों छोड़ो चारू पाकर चार बात करो पीठी बाढ़ी प्रेय दिखाने वाले स्त्री दिखाने वाले नहीं है प्रेय दिखाने वाले जितने भी हैं ये सब चार चारों भाग हैं इस है आगे ठीक है देह अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व बादी व्यक्ति करते शंकाश्चेत शंका है कि महाराज यदि शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व है बादियों के झगड़ा है कोई कहते हैं कोई कहते नहीं यदि शंका हुआ है संशयच्चेत तभी प्रत्यक्ष आदि ना स्वच्छेद ज्ञाना संभव प्रत्यक्ष हनुमान आदि के द्वारा स्वयं निर्णय कर सकता आत्मा है कि नहीं है फिर भी तो मरे हुए विषय में जानने की जरूरत क्या प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बताता आत्मा है कि नहीं अपना निर्णय कर सकता है स्वयं कर सकता है मृत शरीर को जाने जागरण के वहां संशय करने की आवश्यकता क्या है यह शंका है ये शंका है के कारण देह अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में अस्तित्व के विषय में बारी विपरीत प्रत्येक है संशय से, बारियों के झगड़े होने से विपरीत व्यक्ति मैंने संशय दिखाए बारियों के झगड़ा होने से संशय भी है चेतावनी प्रत्यक्षादिना प्रत्यक्ष और आदि से अनुमान अनुमान से सिद्ध कर सकता है स्वयं प्रत्यक्ष से सिद्ध कर सकता है स्वयं स्वच्छ वृदय संभव स्वयं शंका एक निर्दयर ज्ञान हो सकता है जैसे ठाण होगा पुरुष होगा बुद्धि हो गई संशय हो गया जब नजदीक में जाएंगे तो निर्णय होगा कि नहीं होगा प्रत्यक्ष प्रमाण वो शय करने देगा आपको नजदीक में पहुंचेंगे पता लग जाएगा ठाणु पुरुष से पता लग जाएगा हो जाएगा संशय वाले पर स्वतंत्र निर्णय ले सकता है नृत्य शरीर को जाने क्या जरूरत है स्वतंत्र ले सकता है अथवा अनुमान से कर सकता है हाँ। क्योंकि इंद्रियादि क्रिया अधिष्ठान पूर्वी का अनात प्रतिशत क्रियात्व और ग्रह आदि ऐसा अनुमान से सिद्ध कर सकता है आत्मा आत्माहित विचार कर सकता है तो तब निर्णय से निष्प्रयोजन होता है दूसरी बात वो आत्मा का निर्णय करके के कोई प्रयोजन भी नजर आए कुछ कमाओ खाओ कुछ प्रयोजन सिद्धा होगा क्या आत्मा आत्मा आत्मा क्या है उसके निर्णय करने में क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है कोई न स्वर्ग मिलेगा ना कुछ मिलेगा फिर तो मकान दुकान कुछ मिलेगा वाला नहीं है प्रयोजन तो भी तो नहीं उसके तो निर्णय इसलिए तो न तदार्थ प्रश्न करता दी उस आत्मा संबंधी प्रश्न नहीं करना चाहिए नजिकेता का प्रश्न करना चाहिए ये संख्या है हा सं जिसके उत्तर जाते में कहते हैं भाषण में कहेंगे कि नज के का कहना चाहता है हमारे लिए तो श्रुति ही प्रमाण है आत्मा के विषय में प्रत्यक्षादी के द्वारा आत्मा के निर्णय करना मुश्किल है हाँ विशिष्ट आत्मा का तो ज्ञान हो जाता है किंतु शुद्ध आत्मा, आत्मा का ज्ञान होना मुश्किल है एक है टिप्पणियां कई हैं पूर्व पृष्ठ में आठ की टिप्पणी है दस आत्मा आगमय के व्यक्तत्व स्थापना है देखो आत्मा एक के मात्र वेद ही है शास्त्र का दंड है अटकलबाजी से आत्मा भी कोई कर नहीं इसलिए तो झगड़ा पड़ रहा है अटकलबाजी के कारण तो झगड़ा है आगमे का व्यक्तित्व केवल आगम शास्त्र ही उसका ज्ञान करा सकता है अटकलबाजी से नहीं होता है नहीं तो अटकलबाजी से कैसे ज्ञान होगा वो आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं पाता हम कई दिनों से सुन रहे हैं भी यही दिखता है जैसे अतिरिक्त आत्मा हमने भाष रहा है क्या का दंड है देखता आत्मा आगमिक व्यक्ति तो स्थापना यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो आत्मा है वो शास्त्र से ही सिद्ध हो सकता है अटकलबाजी से नहीं होता ये सिद्ध करना है इसके लिए शंका ये थी शंका करवाते है, हैं उठवाते हैं शंका उठवाते हैं कहा देह व्यतिरिक्त तैयारी न देह देह शंका उठा उठाए देह व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व शंश नहीं बाद झगड़ा है आत्मा है कि नहीं है यदि संशय होता है तो कहा बाद वैदिका बादी नाम बाधी यहां का उन्हें झगड़ा लोकोन है एक तरफ वैदिका है एक तरफ अवैधिक लोग है इन्हीं का विपरीत है विपरीत व्यक्ति माने वरुद्धकोटि दो है उपस्थाप और दो प्रकार के शब्द यहां है विरुद्धकोटि के उपस्थिति करने वाले दो शब्द पर एक कहते अस्थि एक करते नास्ती ऐसा शब्द है विरुद्धार्थ प्रतिपादन वाक्य दोयात्म दो का जब शब्द दो प्रकार के होंगे गुरुद्वपोली तो वाक्य भी दो प्रकार हो जाएगा वृद्धार्थ प्रतिपादन विरोधी अर्थ का प्रतिपादन दो वाक्य वाक्य द्वयात्म मतलब ऐसा है शब्द शिक्षा एक विकपत्ति है संक्ष प्रत्या प्रत्यक्षादिना स्वश्य में निर्णय याद समर्वादी बोलना था प्रत्यक्षाधिने स्वयज्ञान हो जाएगा मृत शरीर तो तो तक जाके क्या होते हैं आत्मा आई के लिए विचार करो ना यहाँ कितने दिनों से बेराम विचार में आया आत्मा आई तो तो के लिए अभी निर्णय नहीं हो पाया वो तो शास्त्र के गंध है शास्त्र के कहा मानेंगे तो ठीक है नहीं मानेंगे तो कभी भी निर्णय होने वाला भी नहीं है तिप्पणी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाधिना इत्यादि अनुमान है प्रत्यक्षादी अनुमान से सिद्ध हो जाएगा कहा था एक तो प्रत्यक्ष आदि से क्या लेना अनुमान लेना अपने आप सिद्ध करेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो जाएगा अथवा अनुमान से सिद्ध हो जाएगा ये था। जैसे थानु संशय से आदि में संशय हो जाता है थानु के पुरुष से संशय हो गया समीप में जा करके देखते हैं क्या सिद्ध हो जाएगा निर्णय हो जाएगा थाणु तो थानु पुरुष तो पुरुष दो कोटी के अनाव रहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण है वो खान वालों संशय सभी प्रत्यक्षादिना निर्णय कर सिका प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी प्रमाण से निर्णय हो जाता है तो यह भी निर्णय हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से कहा स्वशैव अपने आप ज्ञान हो जाएगा नहीं आचार्य के उपदेश के बिना देखना चाहते हैं स्वशैव ये आचार्य अपेक्षा आ रहे क्या आचार्यों के गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं यही अपने आप ज्ञान हो जाएगा उसके लिए किसी को पूछने की जरूरत क्या नजीकता क्यों पूछ रहे जन अपने ज्ञान हो जाए कि शंका एक शंका उठाइए तो इसके उत्तर में कहते हैं, हैं तो आप में कहते हैं नज़गता का समय अस्मारम न प्रत्यक्ष का ना विवाह अनुमान में निर्णय विज्ञान हमारे ना प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा न अनुमान के द्वारा इस शरीर वृद्ध शरीर के विषय में आप पारे के लिए निर्णय नहीं हो सकता निर्णय विज्ञान नहीं हो सकता सर्वोत्तर तो तो भाष्य में आगे आएगा अतश्च अस्माक प्रत्यक्षिणा ना भी वह अनुमान निष्प्रयोजन तद विज्ञानाधीनों ही परम पुरुषार्थ के भाष्य में अनुसंधान है शंका पुरुषार्थ शंका पुष्टि करते कल उसके विज्ञान उस आत्मव्ञान के अधीन ही परम पुरुषार्थ के सिद्ध होता है कि भाष्य वहां बोलना चाह रहे भाष्य में बोला जा रहे हैं उसको भीतर रख के शंका की पुष्टि करते हैं आत्मविज्ञान का अधिन परम पुरुषार्थ कौन सा पुरुषार्थ मोक्ष रूप पुरुषार्थ होता है, पुर है? पुर है। यह सिद्ध करना है इसके लिए शंका की पुष्टि करते हैं कोई तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्यों कर रहे हैं आप है सिद्धांत विज्ञान कि मोक्ष सिद्ध होता है आत्मज्ञान के अधिन ये पुराध इस रूप से होता नतीगता कहते हैं यह संशय के विषय बना, बना हुआ है वृद्ध शरीर आत्मा को लेकर के संशय का विषय बना हुआ है अतश्य अमागम न प्रत्यक्ष हमारे देशों के लिए अब संशय का विषय बन गया एक दल बोल रहा है आत्मा है दूसरा दल बोलता है नहीं है अस्माक हमारे लिए न ना प्रत्यक्ष नागा न प्रत्यक्ष का विषय आत्मा बन रहा है प्रत्यक्ष जो विषय बनता हो तो ये का भी होना चाहिए अथवा चार बाग भी होना नहीं हो रहा है ना भी हनुमान है ननुमान से सिद्ध हो रहा है निर्णय विज्ञान दोनों आत्मा का निर्णय विज्ञान नहीं हो पा रहा है एक विज्ञान विज्ञानाधि वो ही परम पुरुषार्थ जिस प्रयोजन का होता है ना शंका उसका उत्तर दे रहे हैं इस विज्ञान के अधीन ही परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है धर्मार्थ काम मोक्ष में मोक्ष विधि पुरुषार्थ इसी विज्ञान के अधीन है आत्मविज्ञान के अधिन होता है परम पुरुषार्थ इतः एक विज्ञान इसलिए एक विज्ञान को मैं जानना चाहता हूँ आत्मा के विषय में जानना चाहता हूँ ये तथा विद्या मैं जानना चाहता हूँ हम अनुशिष्ट ज्ञापिका आपके द्वारा में अनुशासन प्राप्त है आपके द्वारा ज्ञापित होना मैं। आप ज्ञान करा रहा है मुझे ज्ञापिक या आपके द्वारा जो ज्ञापन दे रहे हैं आपके द्वारा अनुशिष्ट व्यक्ति मैं जानना चाहता हूँ बाराणाम ऐसा बड़ा स्तृति जो बचा हुआ पर अवशिष्ट पर तृतीय बड़ा यही तरह पर होगा ये मानना चाहता हूँ ऐसा टिप्पणी दस नंबर टिप्पणी है नौ भी है अच्छा मुक्तर आत्मज्ञान फलत्म श्रोतवान आह नचिकेता ने सुना है मुक्ति किसे होती है आत्मज्ञान का फल होता है मुक्तेर आत्मज्ञान का फल मुक्ति जो है आत्मज्ञान का फलत्व है मुक्ति में आत्मज्ञान फल फलत्व है आत्मज्ञान का फल रूप है मुक्ति श्रोतवान सुना हुआ है नचिकेता ने इसलिए बोला ये तथा विज्ञानाधिर फल आत्मविज्ञान के अधिश परम पुरुषार्थ को क्षमता है ये दस मिनट परम पुरुषार्थत् कृतार्थत्व इसी के द्वारा कृतार्थता जीवन में आ जाएगी कर्म कांड में से कृतार्थता नहीं आती है आप बहुत बड़े कर्म करके बड़े स्थान को प्राप्त हो गए उससे भी बड़ा दूसरा भेजा दे रहा आप दूधी जाएंगे जितने भी आएंगे संसार का उपभोग जितने भी साक्षे आप जिस स्थिति में है आपसे नीचे भी देखती है ना उधर आपकी दृष्टि नहीं जाती है ऊपर वाले की तरफ देखते जाते है आप दुखी होते हैं जहां भी पहुंचे हों चाहे रूप में हो पूर्ण में हो धाम में हो विद्या में जहां भी हो अब हमेशा दुखी रहते हैं अरे ओ वो ऊपर ये दिखाई पड़ता है झोपड़ी में जा रहे एक मंदिर और मकान बना लिया शांति होनी चाहिए थोड़ा आनंद आता क्योंकि दूसरे मंदिर जगह पड़ोस होगा अब जलन शुरू हो गए दुख शुरू हो गए साथ ही सहे जहां भी आप पहुंचे हैं के बाहर नहीं जा सकते मोक्ष में कोई शादी से तो नहीं निर्दिशय सब के तो बराबर है, तो है? है, है तो देर भेदभाव नहीं होता शादी से कहां होता है शरीर विशिष्ट तो होने पर शादीशय होता है मोक्ष शरीर गहित अवस्था है शादी सहित नहीं है निर्तिशय सुख नहीं होता है ये हो आगे अब यमराज करना चाहते हैं भाई ये जो वरदान तुम माल रहे हो ये देवताओं को भी संदेह हो गया था आत्मा है कि नहीं है कई काल में देवताओं को भी संदेह हुआ है ठीक है ठीक प्रत्यक्षेण स्थानो नि पुरुषो नवा यदि संदेह प्रदर्शनात्ति का आत्मा अस्तित्व संदेह दर्शनाथ न प्रत्यक्षेण निर्णय यही कहना चाहते सिद्धांत करते देखो स्थानों पर संशय हुआ था संविप में जाते हैं जाने के बाद में जब प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या सिद्ध हो जाएगा था वह सिद्ध हो जाएगा संशय की निवृत्ति होती है तो मरे हुए विषय में आत्मा का संशय के हो गई क्या अब देख करके प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा एक आत्मा भाषण आसमार का न प्रत्यक्ष ना विवाह अभिमान ने कहा उसका अर्थ कर प्रत्यक्ष थाऊ बिगड़ते पहले संशय हो गया था और प्रत्यक्ष प्रमाण से आदि का संधिकर सामने हो गया होने के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से स्थान का निर्णय हो जाने पर ये ठूठ है पता लग गया पर हो नवा यदि संदेहा दर्शन हो पुरुष हो नबा संदेह नहीं होता स्थान प्रत्यक्ष हो जाता है तो संदेह दर्शनार्थ व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व संदेह दर्शनार्थ और शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में संदेह बना हुआ है बाद में एक बाजू बोलता है एक बाजू बोलता नहीं संदेह बना हुआ है इसलिए प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण नहीं होता है न प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा का तो नहीं हो सकता ये तो आगमय का गम्य है शास्त्र को विश्वास करके मानता है तो समझ सकता है आत्मा के विषय में नहीं तो नहीं समझ सकता परलोक संबंधी आत्म पर आत्मा कस्य च लिंग से अविना भाव दर्शनार्थ अविना भाव अदर्शनाथ न अनुमान लेना आपके हृदय कर इस लोक संबंधी आत्मा को शरीर इंद्रियों के क्रिया को देख करके दृढ़ हो जाता है आत्मा है जैसा लगता है हनुमान के द्वारा क्योंकि इंद्रियादि क्रिया इंद्रियों में जो क्रिया हो रही है चेतना अधिष्ठान पूर्वता कब वर्तमान शरीर को लेकर के होगा क्यों अचेतन सति प्रवृति मत ये येतन त्य सदी प्रवृतिमत तत्र तत्र चेतनाधिष्ठान पूर्वक यथा प्रथा हनुमान से सिद्ध होगा जो जीवित शरीर में होगा इंद्रियों की जो क्रिया हो रही है आठ देख रही काम सुत्यादि है कि अचेतन में क्रिया है तो चेतन में आतन है तो में नहीं अचेतन यह सिद्ध हो रहा है मृत शरीर तो में क्या लिंगा मिलेगा आपको कौन से हेतु देकर पूरा सिद्ध करेगा आत्माहित करके चेतन का तो होता है तो कौन काम कर रहा कोई आई नहीं ये कहते परलोक संबंधी आत्मा परलोक संबंधी आत्मा के विषय में ना अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता कसे लिंग से अविनाभाव रचना कोई भी लिंग ऐसा हेतु नहीं है अविनाभाव संबंध नहीं है उसके बिना बोध होना ऐसा नहीं है इसलिए न हनुमान चक्षरादि सकर्तृकुण व्यतिरिक्त आत्मान सत्य कहते हैं आत्मा जो अनुमान से सिद्ध हो जाता है कौन कौन से आत्मा जीवित आत्मा ये कह रहे हैं कोई बोल सकता है अनुमान से सिद्ध होगा तो जीवित अवस्था की चर्चा है चक्षुराधि सकर्म सकर्तिक होते हैं बिना कर्ता है नहीं हो सकते क्यों कारण जो होता है कर्ता के बिना उपयुक्त तो नहीं होता लेखन ही है कर्ण है यदि लिखने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो लिखेगी नहीं ठीक इस प्रकार यहाँ भी हमारे चक्षुराधी कर्ण बोलते क्या बोलते हैं है सातकतम करणम व्याकरण सूत्र है क्रिया की सिद्धि में कर्ता के लिए प्रकृष्ट उपकार सबसे विशेष उपकार जो साधन होगा उसको कर्म संज्ञा कर देखा है कर्ण में तृतीय विरोध हो जाए हो जाती है लेखन या लिखती देवलता लेखती के लेखनया ऐसा करण है तो ये पर्ण कहा टिप्पणी में कहा <coughs> चक्षराणत्म व्यतिरिक्त आत्मा पर कोई बोल सकता है इस तरह से आत्मा का अनुमान किया जा सकता है तो उसके उत्तर कहा परलोक संबंधी आत्मा की चर्चा है कौन सी है इसलिए तो नजेता ने अभी आत्मा की चर्चा नहीं की मृत शरीर में देख रहे है आत्मा आपका रह जाता है कि जाता चार बार कहते हैं वही समाप्त हो जाता है परलोक संबंधी आत्मा की चर्चा है यहाँ का उसके लिए कोई लिंग हेतु नहीं मिलेगा तो अविनाभाव संबंध नहीं है अविनाभाव संबंध क्या है आदर्शन कहा क्या है तो टिप्पणी में कहा नियत साहचर रूप व्याप्ति नामक संबंध असंभव नियतर पर तो व्याप्ति बोलते है व्याप्ति तो यही है वो नहीं है यहाँ नहीं दिखाई पे क्या हेतु देंगे वहां आत्महार करते यहाँ तो इंद्रियों के क्रिया को हेतु बना करके दिखा रहे हैं आप वहां क्या देंगे किस दिन अनुमान से उसी तरह था यह तो आदमी का कम है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप बताऊंगे आप आगम को जानते हैं शास्त्र को जानते हैं ये विचले का प्रश्न अच्छा आगे भाष्य देखें आप यह गंत्र के अवतर है कि अयम एकांत तो निष्क्रेय सार्ञाना हो न वाई की परीक्षणार्थम परीक्षा करना चाहते हैं वास्तव में ये और कुछ चाहता ज्ञान को ही चाहता है अथवा और भी कुछ चाहता साथ में ज्ञान भी हो जाए तो हो जाए हो जाए तो कोई बात नहीं क्यों वास्तविक मुख्य रूप से ज्ञान में ज्ञान कौन है मुख्य रूप से और ही चाहता हो तो अच्छी बात है उसी से कल जाएगा यह सोच करके प्रलोभन आरम्भ करते हैं केवल अयम नचगेटा केम क्या एकांत धर्म दूसरे कुछ भी न चाह करके आत्मा को ही चाहता हो उसी के बारे में जानकारी हो ज्ञान चाहता हो जिस त्रेषाद हम साधना आत्मज्ञान आत्म आ रहा निश्चय का साधन माने अवश्य कल्याण करने वाला जो साधन है मोक्ष देने वाला आत्मा आत्मज्ञान का आ रहा योग्य है न बा योग्य है कि नहीं इसको लेकर के एक तत् परीक्षणार्थम आ रहा इसके परीक्षा के लिए गुरु जी आप प्रलोभन शुरू कर देते हैं अगर इससे निकल जाए तो अच्छी बात है ये कहना चाहते हैं टिप्पणियां एक दो तीन एक ने कहा अयम मैंने यमराज तो ने ले आगे एक ग्लोबंद नज के ताग ने कहा एकांत अतिशय ना केवल अन्य किसी की इच्छा नहीं है केवल आत्मा को ही चाहता हो ये स्थिति हो जैसे पानी में डूबा हुआ कोई व्यक्ति होगा उसकी एक ही अभिलाषा होती है किसी तरह से बाहर हो जाओ अन्य कोई इच्छा नहीं होगा खाने पीने की कोई इच्छा नहीं होती मकान डुबान की इच्छा नहीं होती जल से मैं जैसे डूब रहा हो पानी पी रहा हो स्थिति में एक ही इच्छा बनती है किस तरह बाहर हो जाए इसी प्रकार यहां मुझे तो किस तरह आत्मा सुझाए तड़पन हो कभी जो आत्मा के तरफ तड़पन हो तो विषयों से हो सकता है तभी आत्मज्ञान का अधिकारी होता यह माने अतिशय ना अतिशय आत्मज्ञान ही चाहता है अथवा आत्मज्ञान को भी चाहता है बात ये ही और भी में अंतर होता है अगर आत्मज्ञान को भी चाहता हो तो अधिकारी नहीं है हमारे विषय भी चाहता आत्मज्ञान चाहता अधिकारी नहीं है और आत्मज्ञान को ही चाहता हो तो अधिकारी इसलिए परीक्षा करना चाहते हैं प्रलोभन जरा चाहते हैं परीक्षण के लिए कहा कि नंबर के वैज्ञान अच्छा दो नंबर और भी है नितांतम इत्यावत कोई चाहता और कुछ नहीं चाहता ऐसी स्थिति है या और भी चाहता तथा चमार अमर पुर कहते हैं क्या कहा अथातिशयभर अथ अतिशयो भर कर् अति घृषा था किोदार निर्भरम तीव्र एक दृला ये सब अतिशय का अर्थ किया है पर्याय पर अमर पुरस्कार है अतिशय कति वेल कृषक अत्यक अतिमात्रक उदारक निर्भर कहा तीव्र है एकांत है एकांत है, नितांत है और गाढ़ दृढ़ सबके सब ये कोई अतिशय पर शब्द हैस्ताव ज्ञान ज्ञानारह इतना ज्ञानार्थी पाठक ज्ञान के योग्य माने ज्ञानार्थी है कि नहीं विचार करना चाहते हैं ज्ञानार्थी पाठक तत्परीक्षण तत्वपरीक्षण तो चेवई इत्यादि दुर्बलाहत्म श्रुआ विरमे न अत्यंत आलश्यादि न चे तथा तड़भा परीक्षण वास्तविक परीक्षा तो क्या आएगा कहना चाहते हैं देवई तक चिकित्सा पूरा कहना चाहते हैं ये जो आत्म तत्व के विषय में ना देवताओं को भी पूरी संदेह हो गया था ऐसा दिखाना चाहते हैं परीक्षा के लिए कहना चाहते तत्व तो परीक्षण अनुसार उसे आत्मतत्व का परीक्षा देवैर इत्यादि आगे मंत्र आने वाला है देवैर इत्यादि शब्दों के द्वारा भी दुड़वा जाता देवताओं को भी कठिन है जानना तो तुम क्या जान पाओगे ऐसा करके बोला चाहते हो कि गिरवे चे अरे देवताओं के लिए भी मुश्किल है तो हमारे जैसे मनुष्यों में लिखा है चलो कमाओ भाव यही अच्छा है यदि ऐसा मान लिया जाए वहां से बैराग विराम ले लें अच्छी बात है ये क्या है न अत्यंत कदर थी फिर अस्तित्व में देवताओं को भी नहीं मिलता तो हमें क्या मिल रहा है छोड़ो करके सोचता तो आत्मा आत्माती नहीं है वो आत्मा की नहीं है ये सोचना चाहते हैं क्यों आलस्य आलस्यवाही कभी तो बोलते देवता भी प्राप्त नहीं कर रहे हमारी जैसे क्या प्राप्त करेगा समाव भाव जीवन यही अच्छा है ये सोचेगा तो आलसी है ये सिद्ध हो जाएगा नो चेक नो चेत तथा अगर ऐसा नहीं है नहीं नहीं देवताओं को नहीं मिले तो संशय हुआ तो क्या हुआ आप तो कह सकते हैं ना आप बताइए अच्छा दृढ़ता यदि है तथा तद अभाव आप उसके आदर्श आदि अभाव आप आदर्श आदि के अभाव होने से फिर शिष्य ठीक होगा एक विचार परीक्षा करना चाहते हैं एक काम। परीक्षण के लिए कहते हैं अच्छा समय हो गया ओम शहम भगवत सहयस्